श्री ष्णलीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और हाथ की तौल के नरेंद्र से का गले के के रोग से आक्रांत होकर श्री देव जब काशीपुर बगीचे में थे उस समय लेखक के कनिष्ठ भ्राता उनका दर्शन करने के लिए एक दिन वहां आए थे श्री रामकृष्ण देव उसे देख बहुत प्रसन्न हुए और पात बिठा कर, उससे अनेक बातें पूछ ताज का धर्म संबंधी उपदेश दे रहे थे उसी समय लेखक के वहां पहुंचने पर उन्होंने पूछा यह लड़का तेरा भाई है लेखक के हाँ कहने पर फिर कहा अच्छा लड़का है तो इसकी बुद्धि तेज है देखो सदबुद्धि है या असदुद्धि यह कहकर उसके दाहिने हाथ का अग्रभाग अपने हाथ में लेकर तोलते हुए कहा सदबुद्धि है बाद में लेखक से पूछा कनिष्ठ को दिखाकर इसे भी खींच क्या इसके मन को संसार के प्रति उदासीन करके ईश्वराभिमुखी बना दूँ क्या कहता है लेखक ने कहा था अच्छा तो है महाराज वैसा ही कीजिए थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा नहीं रहने दे एक को ले लिया फिर इसे भी लूँ तो ते, तेरे माँ बाप को कष्ट होगा विशेषकर तेरी माँ को जीवन में मैंने अनेक शक्तियों को रुष्ट किया है जगदम्बा की सृजनी और पालनी शक्ति की मूर्ति रूपा नारियों को रुष्ट किया है। अब नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने उसे सदुपदेश देकर तथा कुछ जलपान कराकर विदा कर दिया था शारीरिक क्रियाओं के तारतम्य से संस्कार भिन्नता की सूचना श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि शरीर के अंगों के गठन की तरह निद्रा शौच आदि शरीर के साधारण कार्य भी भिन्न भिन्न संस्कार संपन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के होते हैं अनुभवी व्यक्ति इनसे भी मनुष्य के चरित्र का निर्णय करने का संकेत पाते हैं उदाहरणार्थ निद्रा काल में सबकी सांस एक ढंग से नहीं चलती भोगी की एक प्रकार से और त्यागी की दूसरे प्रकार से चलती है शौच करते समय भोगी का मूत्र बाई और, और त्यागी का दाहिनी और गिरता है योगी का मल सुवर नहीं छूता इत्यादि दरवान हनुमान सिंह उपरोक्त विषय में एक घटना भी उन्होंने हमें बताई थी हनुमान सिंह नामक एक व्यक्ति मथुर बाबू के समय दक्षिणेश्वर मंदिर में रक्षक के कार्य पर नियुक्त था दरवानों में वह एक होने पर भी हनुमान सिंह का मान अधिक था क्योंकि वह केवल एक नामी पहलवान ही नहीं था वरन निष्ठावान भक्त साधक भी था महावीर मंत्र के उपासक हनुमान सिंह को कुश्ती में हराकर उसका पद लेने की इच्छा से एक बार एक दूसरा पहलवान आया। उसका लंबा चौड़ा शरीर और बल के के कार्य देखकर भी हनुमान सिंह उससे कुश्ती लड़ने लिए तैयार हो गया। दिन निश्चित हो गया कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय करने के लिए मथुर बाबू आदि कुछ विशिष्ट व्यक्ति नियुक्त हुए दंगल के एक सप्ताह पहले से नवागत मल्ल खूब पुष्टिकर पदार्थ खाने और व्यायाम करने में लगा रहा किंतु हनुमान सिंह ने वैसा कुछ नहीं किया प्रतिदिन के समान प्रातः काल स्नान करने के बाद वह इष्ट मंत्र का जप तथा सायंकाल ही एक बार भोजन करता था लोगों ने सोचा हनुमान सिंह डर गया है और दंगल में विजय की आशा छोड़ दी है श्री रामकृष्ण देव उसे प्यार करते थे दंगल के पूर्व दिन उन्होंने उससे पूछा तुमने कसरत करके और पौष्टिक चीज़ें खाकर शरीर को तैयार तो किया नहीं नए पहलवान से कैसे जीत सकोगे हनुमान सिंह ने भक्ति के साथ प्रणाम करते हुए कहा आपकी कृपा होगी तो मैं अवश्य जीतूंगा बहुत सा खाने से ही शरीर में बल नहीं आता उसे हजम भी करना चाहिए मैंने छिपकर उस पहलवान का मल देखकर समझ लिया है कि वह हजम करने की शक्ति से अधिक खा रहा है श्री रामकृष्ण देव ने बताया था के दंगल में हनुमान सिंह ने उस पहलवान को सचमुच ही हरा दिया सारिक रिक अंग गठन और क्रिया देखकर विद्या और अविद्या शक्ति का निर्णय पुरुष शरीर की तरह स्त्री शरीर के अंगों के गठन के संबंध में भी श्री रामकृष्ण देव अनेक बातें कहते थे और उस पर ध्यान रखकर स्त्रियों में किसी को देवी भाव युक्त या विद्या शक्ति और किसी को आसुर भाव युक्त अविद्या शक्ति के रूप से निर्णय करते थे वे कहते थे विद्या शक्तियों में भोजन निद्रा और इंद्रिया शक्ति आदि स्वभाव से ही अल्प होते हैं पति के साथ भगवान की कथा सुनने और कहने में उन्हें अधिक आनंद आता है उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा देकर ये नीच प्रवृत्ति और हीन कार्यों से पति की सदा रक्षा करती हैं और परिणामस्वरूप ईश्वर लाभ के द्वारा पति अपना जीवन धन्य कर सके इस विषय में उन्हें सहायता देती है अविद्या शक्तियों का स्वभाव और कार्यपूर्ण रूप से विपरीत हुआ करता है भोजन निद्रा आदि शारीरिक कार्य उनमें अधिक दिखाई पड़ते हैं और उनका ध्यान इसी बात पर प्रधानता लक्षित रहता है कि उनके स्वयं के सुख संपादन के अतिरिक्त पति और किसी काम में ध्यान न दे इनके सामने यदि पति किसी धार्मिक विषय की चर्चा करते हैं तो प्रसन्न नहीं होती बल्कि अप्रसन्न हो जाती है जिस इंद्रिय की सहायता से स्त्रियां स्त्रियों का गौरव प्राप्त करती हैं उसके बाहरी आकार से अंतर की भोगा शक्ति का परिचय मिलता है ऐसा भी कभी कभी वे कहा करते थे वे कहते थे वह कई आकारों की होती है उनमें कोई कोई पाशाव प्रवृत्ति के परिचायक हैं फिर कहते थे जिनका पिछला भाग चीटी की तरह ऊंचा होता है उनके भीतर वह प्रवृत्ति प्रबल होती है